आत्मे कोई चीज पच नहीं रही है लेकिन ये और नहीं कर सकता कि खिखाइ ये गुसाई के वैद्य हैं, इनको उस राज्य का अनुभव है भाव राज्य का अनुभव है वे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी महाराज नाम जप कर रहे थे अपलक नेत्रों से नित्य विहार का दर्शन कर रहे थे सामने देखा श्री किशोरी जी और लाल जी लता कुंज से गलवियां दिए हुए आ रहे मधुर मधुर वार्तालाप युगल में हो रहा है और इसी बीच श्री प्रिया जी ने कहा प्यारे ये जो कुंज है ना इसमें जो लता है इसमें जो पुष्प खिल रहे हैं ये बहुत मनोहर पुष्प हैं पर ये कुछ ऊंचाई पर खिल रहे हैं मैं इनको चुनकर आपकी श्यामंदिनी बनाना चाहती हूं मेरा सहयोग कर क्या सही करूं बोले मुझे अंक में लेकर फूलों का ठाकुर जी ने अंक में उठाया श्री जी को इसलिए महाराज भक्तमाल की कथा सब जगह नहीं सुनाई जाती है क्योंकि ये युद्ध अनुभव राज्य की बातें हैं अंक में उठाया किशोरी जी ने अपने बाएं कर कमल से लता को झुकाया ठाकुर जी ने पीतांबर की खोही बना ली खोही जानते झोली झोली बना ली और किशोरी जी एक फूल चुन चुन करके छोड़ रही है ठाकुर जी की झोली में फूलों से झोली भर गई ठाकुर जी को पता नहीं क्या ये तो नटवर नागर कौत की कन्हैया तो है ही हैं इन्होंने धीरे से जी को छोड़ दिया अब छोड़ दिया तो एक हाथ से लता पकड़े थी अब जब छूटी तो गिर ना जाऊं इस भय से तुरंत दूसरे हाथ से लता पकड़ ली जिससे फूल चुन रही थी अब दोनों हाथ से लता पकड़ के किशोरी जी झूल रही है अधर में और ठाकुर जी की खिलास तो नवर घर की और किशोरी जी कुछ प्रणय कोप की मुद्रा में कुछ हंस भी रही हैं, कुछ रोष की मुद्रा भी है और देख रही बहुत नटखट हो और इस झांकी का जब दर्शन श्री रघुनाथ दास जी ने किया तो वे भी सहसा हंस पड़े ये हंसने का रहस्य और कोई नहीं होता संतों के जीवन में हसतच्यत हो रोद तिरत गायत्युन्माद नृत्य लोकवाहिया हंसती कदा हंसती जब ऐसी लीलाओं का अनुभव होता तब हंसता है और जब ऐसी लीलाएं अंतर्धान हो जाती हैं तो रोदती रोने लग जाता है ठाकुर जब दूर चले जाते हैं रउ उच्च स्वर से बुलाने लग जाता है कभी उनकी लीला को देखकर आनंद मग्न होकर नाचने लग जाता है अब ऐसी हंसी छूटी रघुनाथ दास गो जी को हंसी बंदी नहीं तो श्रीजी झूल रही है ठाकुर तो जी हंस रहे हैं, ये भी हंसने लगे उसी समय एक महात्मा उनका नाम था कृष्णदास स्वभाव के बड़े गुसैल थे क्रोधित सब तरह के महात्मा होते हैं इसमें कोई बुराई नहीं मानना चाहिए देखिए भगवान की भोग की थाली में सब प्रकार के व्यंजन होते हैं मिठाई भी होती है और मिर्चाई भी होती है कड़वी मिर्चा भी होती है ये सब जितने संत वैष्णव है ना ये सब भगवान के भोग्य हैं भगवान भोगता है सब मीठे मीठे हो जाएंगे तो ठाकुर को स्वाद कैसे आएगा इसलिए सब तरह के साधु होने चाहिए सब तरह के भक्त होने चाहिए और सबसे शोभा है हमारे भक्तमाल में तो ऐसा दृष्टिकोण प्रियादास जी ने दिया है कि संत में अवगुण नहीं दिखाई देना चाहिए यदि संतापराध से बचना चाहते हो तो संत में दोष मत देखो हो सके तो उनकी पवित्र वाणी से भगवत भाव को ग्रहण कर लो किंतु उनमें दोष दर्शन मत करो वो दोष दोष नहीं है वो क्या है प्रियादासी कहते हैं <coughs> संत हैं अनंत गुण अंत कौन पावे जाको संत ने अनंत गुण अंत कौन पावे जाने रहती बंत को पहचानते जाने रह को के कोई भक्तिवंत ही बांधा है अगुण नी पारे देख भरे अगुना भर रूप घटी कछु देखियत इन माध बहुत प्यारी बात है समझ में आ जाए तो जीवन बन जाएगा पे घटी क्रिया कछु देखियत इन देखियन माधुपे क्रिया कचु दे विचार हरी की ही ही इच्छा मानिक कर विचार है यह भगवान की लाल अरे भाई इसमें भगवान की क्या इच्छा है बहुत प्यारा समाधान है बालक श्रृंगार के निहार में माता कारो दिखर जानी के देश जो जिठौना कारो दिशर जानी हादेश जो जिठौना कारो लिखी का श्रृंगार करती है बहुत सुंदर श्रृंगार करती है और श्रृंगार करने के बाद एक काला टिक्का लगा देती है जिठोना जिठोना लगा देती है क्यों लगा देती है जिठोना काउ ही नजर वारे की नजर न लग जाए ऐसे ही अमुक संत का ठाकुर ने खूब श्रृंगार किया है एक छोटा सा जिठोना लगा दिया है किसी दुष्ट की नजर न लग जाए किसी बुरी नजर वाले की नजर न लग जाए और संतों को जो भगवान बिठोना लगाते हैं ना ये दुनिया वालों की नजर बिठोना पर ही रहती है और डिठों पर नजर रहती है उन संतों की भक्ति बच जाती है यह दृष्टिकोण है भक्तमाल ग्रंथ का यह दृष्टिकोण है श्री नावाजी का इसलिए संत में कुछ नहीं देखना वे अपनी पवित्र वाणी से जो भगवत भाव का उपदेश करते हैं भगवत भक्ति का उपदेश करते हैं उसे ग्रहण कर लेना सही बात तो यह है कि हमें अपना दोष ही दूसरे में दिखाई पड़ता है हम सर्वथा दोष रहित तो हो जाए तो हमें किसी में दोष नहीं दिखाई पड़ेगा गोप गोपी गण सर्वथा दोष रहित थे निर्दोष थे स्वेच्छा स्वेच्छाचारिणी पूतना में भी उन्हें लक्ष्मी जी का दर्शन हो गया गोप्य श्रियम दृष्टुवा गोपियों ने कहा ये तो साक्षात लक्ष्मी जी अपने पति के दर्शन करने आई है नहीं तो कहना चाहिए था ना ये कोई नाचने कूदने वाली स्वेच्छा स्वेच्छाचारिणी बाजारू स्त्री है ये नहीं कहा लक्ष्मी है पवित्र अंतकरण होता है तो सब सृष्टि पवित्र दिखाई पड़ती है इसको दृष्टि सृष्टिवाद कहते हैं चित्त शुद्ध हो जाएगा तो अशुद्धि दिखाई नहीं पड़ेगी अरे पूरा चित्त शुद्ध हो जाए प्रहलाद जी की तरह तब तो जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्त के ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमय जगत फिर तो सब जगह भगवान दिखाई पड़ेगा इसलिए बालक श्रृंगारी के निहारने ने है बती माता बालक के निहारने बती माता दे जो दिठोना कारो दिठ कर जान के हाँ दे ना दरी दरी दरी दरी दरी दरी दरी। किसी की नजर न लग जाए इसलिए काला डिठोना लगा देती है महाराज जैसे ये महात्मा थे कृष्णदास जी क्रोधी स्वभाव के थे चाहे जैसे झगड़ जाना लंगड़े थे बुरा ना माने कई बार लोक में ऐसा कहा जाता है कि प्राय जो अंगहीन होते हैं उनमें कोई ना कोई, ने कोई दोष भी होता है काणे कूरे कुबले कुटिल कुचाली जान मानस जी में भी केकई के मुख से कुबरी की प्रशंसा में श्री तुमसीधासी महाराज ने कालवाया हंसने अरे इतना बड़ा सिद्ध बनता है रघुनाथ दास मुझे लंगड़ा देखकर हंसता है नाराज हो जैसे ही नाराज हुए लीला लुप्त तो हो गई वेशधारी संत रुष्ट हो गए लीला लुप्त हो गई व्याकुल हो गए रघुनाथ दास जी महाराज श्री रूपगामी से पूछा वे बड़े थे रूप सनातन जी सुझा लीला ध्यान में नहीं आ रही है क्या कारण है किसी संत का अपराध हुआ है अब संत को बुलाकर क्षमा याचना करो एक समि भंडारा किया और कहा कि किसी संत के प्रति जाने अनजाने में अपराध बना हो तो वो क्षमा कर दें। जैसे ही कहा अपराध क्षमा कर दें वो खंज कृष्णदास खड़े हो गए अब क्षमा मांग रहा है पहले तो हमको लंगड़ा देकर हंस रहा था एकांत में बुलाया आपको लंगड़ा दे के नहीं हंस रहे थे ये लीला हमको दिखाई पड़ रही थी इसलिए हम हंस रहे थे मेरे अपराध को क्षमा करें कृष्णदास का स्वभाव बदल गया और रघुनाथ दास जी के सामने लीला पुनः प्रकट हो गया इतने उदाहरण है भक्तमाल में भक्तापराध के कि हम कह नहीं सकते हैं वर्षों कहते रहें तो उदाहरणों को नहीं कहा जा सकता तात्पर्य कुल मिला के ये हुआ कि भगवत प्राप्ति के पथ की सबसे बड़ी बाधा है वैष्णवापराध भक्तापराध वह किसी से भी बन जाए चाहे भगवान की प्रिय तमासे भी क्यों ना बन जाए तो भी भगवान क्षमा नहीं करते उस भक्ता अपराध से बचाने का कार्य श्री नाभा गोस्वामी ने किया है भगवान की प्राप्ति को सहज सरल सुलभ बनाने का कार्य भगवान की ओर सहज उन्मुख करने का कार्य मानस जी के प्रणयन के माध्यम से गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया तो भगवत प्राप्ति की सबसे बड़ी बाधा भक्त का अपराध उससे बचाने वाले ग्रंथ की सृष्टि करके श्री नाभा गोस्वामी जी ने मानव जगत पर बहुत बड़ा उपकार किया है भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लेने के बाद ऐसी पवित्र दृष्टि प्राप्त हो जाती है जिससे वैष्णव मात्र में भगवत भाव का दर्शन होने लग जाता है फिर अपराध नहीं बनते अब दूसरे काम उदाहरण क्या दें परम श्रद्धे भक्तमाली श्री नारायण दास जी महाराज मामा जी लोकोत्तर संत थे अच्छे महापुरुष थे हम लोग उनकी स्थिति में क्या है कुछ भी नहीं पर वे किसी को भी साष्टांग करने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं डंडा पटका लंबे पड़ गए ये तो के समय कर लगा तब से कुछ कम हो गया था नहीं तो किसी बालक को तिलक लगाए देखा साष्टांग हो गया एक अंधा ट्रेन में भीख मांग रहा था कोई गीत गा रहा था भजन गा रहा बड़े आदरपूर्वक उसको अपनी आसन पर बिठाए और सुनकर के मामा जी रोने लगे उस पद को डायरी में लिखा और डायरी में लिख करके एक रुपया देकर के साष्टांग लोट कर उस भिखारी को प्रणाम किया कहा आप मेरे गुरु हैं आपने मुझे एक पद दिया प्रदान किया और भरे सभाओं में मंच से उनका नाम लेते थे एक संत हमें ट्रेन में मिले थे सूरदासी उन्होंने बड़ी कृपा करके हमको ये पद दिया था ये ये कैसे उनके जीवन में ये बात आई दास का अनुभव तो यही है वे भक्तमाली थे भक्तमाल ग्रंथ को उन्होंने आत्मसात किया था उसी का परिणाम था जो उनका जीवन ऐसा है। और हम समझते हैं कोई ऐसा नहीं जो उनके निकट आकर प्रभावित न हुआ हमारे पूज्य गुरुदेव अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज जिनके प्रति मामा जी का ही नहीं भक्तमाल जगत के प्राय जितने संत अभी हैं अथवा जो चले गए हैं प्रया सबका अत्यंत आदर भाव गुरु भाव था वे पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री गणेश भक्तिमाली जी महाराज उनके भी जीवन में यही देख वे।, वे तो संस्कृत के स्वयं भी प्रकांड विद्वान थे काशी में रहकर उन्होंने अध्ययन किया था और परम विद्वान होते हुए भी विनम्रता की मूर्ति परम श्रद्धे स्वामी श्री अखंडानंद जी राज थे श्री महाराज जी के संबंध में कहते विद्वत्ता और साधुता ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। श्री स्वामी खर्णानंद जी महाराज के शब्द विद्वत्ता दुर्लभ नहीं है संस्कार हो मेधावी हो ठीक से पढ़ा हो विद्वत्ता प्राप्त हो जाएगी पर साधुता अतिशय दुर्लभ है यह गुण साधन से नहीं हुई तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई और महाराज जी श्री गणेशताजी भक्तमाली जी महाराज को देखकर अखंडानंद जी महाराज गदगद होकर कहते थे ये ऐसे महापुरुष हैं हमारे वृंदावन के जिनमें विद्वत्ता और साधुता दोनों का समागम है वे हमारे महाराज जी हमने आज तक ऐसा देखा ही नहीं कि किसी ने उनको प्रणाम किया हो पहले नहीं प्रणाम करने वाला प्रणाम कर नहीं पाया उसके पहले उनका मस्तक पृथ्वी पर आ गया ऐसी विनम्रता अभी भगवत धाम जाने के एक दो वर्ष पूर्व की घटना है उनके अपने सम्मान को अपने आदर को बिल्कुल सही नहीं करते थे यहां की जब कथा हुई तो दास ने प्रार्थना की महाराजी भाई जी के यहां चले एकदम संकोच में गढ़ गए अरे मैं साधारण साधु इतने बड़े महात्माओं के यहां जाने के कहा हूं वहां तुम सामान्य श्रोताओं में बैठ के कथा तो सुनने नहीं दोगे आदर करोगे वो मुझे शहन नहीं होगा तुम आदर करोगे वो मुझे शहन नहीं होगा इसलिए हम यही थी हरिशरण में ऐसे महात्मा थे तो उनका जन्म तिथि थी। उनके उनसे कह करके तो मनाना बड़ा कठिन था तो भागवत विद्यालय में ही महाराज जी को शाम को विराजमान करके पूजन किया गया महाराज को पता नहीं था पऊ शुक्ल ष्ठी है तो कहा भाई आज ये पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये उनका कार्यक्रम क्यों हो रहा है किसी विद्यार्थी ने मना करने पर भी कह दिया कि महाराज आज आपकी जन्मतिथि है इसलिए आपका पूजन हो रहा है बस इतना सुनती महाराज जी के नेत्र से सुधार बहने लगी और निवेदन किया आचार्य जी ने कि महाराज कुछ बालकों को आशीर्वाद दें तो महाराज जी ने अपना प्रवचन शुरू किया अपूजया यत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रम त्रीणी तत्र भयंते वा दुर्भिक्षमर कहते हम बहुत दिनों से सोच रहे थे संसार में बड़ी अशांति फैल रही है कहीं अकाल हो रहा है कहीं अतिवृष्टि कहीं अनावृष्टि कहीं महामारी फैल रही है आज उसका उत्तर मिल गया मेरे जैसे पूज्य की तुम लोग पूजा कर रहे हो इसी के कारण ये संसार में विप्लव हो रहा मेरे जैसे साधारण मनुष्य को तुम लोगों ने साधु मान लिया तो ये जो साधुता थी उसका मूल कारण ये था कि सारे जीवन उन्होंने भक्तमाल ग्रंथ का ही अनुशीलन किया था और आज भक्तमाल ग्रंथ को प्रकाश में जो कुछ भी लाने का श्रेय है उन पूज्य चरण गुरुदेव का ही है पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी महाराज की आज्ञा से उन्होंने इस इतनी छोटी भक्तमाल का मूल ग्रंथ इतना ही है इसकी चार खंडों में बृहटी का व्याख्या करके प्रथम भक्त वल्लभाई पुनी लिख करके और उस ग्रंथ को उन्होंने प्रकाशित किया जनजन के प्रकाश में भी उस ग्रंथ को लेकर आए इतने बड़े विद्वान होते हुए भी ऐसी विनम्रता मुझे बात इसलिए स्मरण में आती है कि जो अपूर्वता उनके जीवन में थी उसका मूल कारण था भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय क्योंकि भक्तों का दैनीय उतर आता है हमारे महाराज जी कहते थे उपासक में उपास्य के गुण आ जाते हैं भक्तमाल का जो उपासक होगा उसमें भक्तों के गुण आ जाए तो भक्तमाल ग्रंथ इसके माध्यम से हम सब जीव भक्तों के अपराध से बच सकते हैं नाभाजी ने संतों को कसौटी पर नहीं कसा वे कहते हैं नाभाजी का भाव है बोले कसौटी पर आप अपने को कसिए हमें लोग साधु कहते हैं हमें लोग संत कहते हैं तो हमारे में साधुता के लक्षण हैं कि नहीं ये अपने में देखने के लिए हैं, दूसरे में देखने के लिए नहीं तिक्षणिक श्रुदेहीना साधु भूषण मये नन्न भावन भक्तिम कुरे दृढ़ा मतकृते त्यक्त कर्माण त्यक्त सुद बांधवा मदाश्रया कथा मृष्ट श्रृणवंत कथयंत तपंत विवधा नई तान् मदगत चेतसा इत्यादि प्रकार से जो भागवतों के लक्षणों को कहा गया है ये दूसरों में देखने के लिए नहीं हमें लोग वैष्णव कहते हैं भक्त कहते हैं या संत कहते हैं तो इनमें से किसी गुण की छाया हमारे में है कि नहीं और बाकी जो दूसरे हैं वे तो हृदय के भाव को भावग्राही भगवान जाने भावग्राही जनादना भगवान जाने हमें तो आहार से मस्तक पर तिलक है तुलसी है जिहवा से राष्ण का नाम लेता है भगवान की चर्चा करता है हमारे लिए आदरणीय है प्रणम्य तो वेश निष्ठा का नाभाजी ने बड़ा अद्भुत वर्णन किया है भक्तमाल में वेशमात्र को भगवान का स्वरूप मानकर भक्ति करो और एक चरित्र तो नाभाजी ने भक्तमाल में ऐसा कहा है जहां वेश नहीं है और महान भक्त है वेश नहीं अद्भुत भक्ति है अंतरनिष्ठ नृपाल परम धर्म नाही न धुजी अंतरनिष्ठ नृपाल परम धर्म नाही न धुजी हरी हरिशमिरण हरि ध्यान आनता हूँ न जनावे हरिश् मिरण हरी ध्यान आनता हू न जनावे अलग यही विधि रहे अंगना मरम न पावे अलग यही विधि रहे ंगना मरम न पावे निद्रा बस सो रूप बदनते नाम उचारो निद्रा बस सो बदनते बदन रानी पति पर बीज बहुत बसुता पर ऋषिराज सो। सोच, सो। सोच कहो नारी ऋषिराज सो। सोच कहो नारी, सो। सोच कहो नारी सो। आज भक्ति मेरी निष्ठ नृपाल परम धरम ना परम धरम ना एक साथ दो भक्तों का चरित्र ऊपर के छपा में विश्लिष्ट राजा का चरित्र भाव ने साधुओं का भेष बना लिए भाण तो जानती हैं। भाण देवता तो कौन नहीं जाने भाण को नकल करने वाले साधुओं की नकल करके भाण आ गए राजा जानता था ये भाण है पर नरपति के दृढ़नेम ताहिए चरण धोवाए राजा ने चरण धोया प्रणाम किया पुष्प चंदन से अर्चन किया और कहा कि चलो खजाने में क्यों जानते थे ये संत दक्षिणा से ही प्रसन्न होने वाले हैं खजाने में खड़ा कर दिया जितनी इच्छा हो उतना ले लो लेकिन एक भक्ष स्पर्श से उन भाणों में भक्ति का संचार हो गया वे रोने लग गए और उन्होंने कहा महाराज इस खजाने में मुझे दुर्गंध आ रही है अब तो ये दक्षिणा दीजिए कि आपको ठगने के लिए जो हमने झूठ मूठ का साधु का भेस बनाया था अब ये ये ये सदा सर्वदा है। भक्तमाल का का चरित्र है, का चरित्र चरित्र और दूसरे चरित्र में जो अभी हमने कहा परम दुजी, ये ऐसा राजा था बाहर से न कथा में जाए न कीर्तन में जाए न मंदिर में जाए न तिलक लगावे न तुलसी कमलाक्ष रुद्राक्ष की माला पहने किसी देवी देवता की उपासना कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ती उसके जीवन में और उसकी रानी बड़ी भक्ता थी मन में बार बार सोचती मेरे पति विमुख हैं और मैं कैसे विमुख से पाला पड़ गया कभी भजन नहीं करता यह जरूर है हमको भजन करने में विक्षेप नहीं करता किंतु स्वयं भजन नहीं करता कभी रानी प्रेरित भी करती तो कहते तुम अपना काम अपने करो हमारे बीच में मत पड़ो हमको अपना राजकाज देखने देसी विलक्षण उसकी निष्ठा थी एक दिन राजा सैन कर रहा था रानी के सहित तो क्या देखा कि निद्रा बसो भूप बदनते नाम उचाय निद्रा के समय राजा ने हा बिहारी प्रियादासी ने लिखा निकसो हा बिहारी है ऐसा रस भरा नाम वाणी से राजा के प्रकट हुआ रानी का रोम रोम खिल उठा जाकर दीपक की बाती को आगे बढ़ाकर देखा राजा के शरीर में प्रेम के लक्षण प्रकट हो रहे थे अष्टसात्विक महाभाव अरे मैं जिसे विमुख मानती थी वो तो महान भक्त निकला क्योंकि प्रायः मनुष्य जागृत अवस्था में जो कुछ चिंतन करता है उसका प्रभाव स्वप्न में होता है और स्वप्न की अवस्था में यह भगवान की लीला का अनुभव कर रहा है यह तो महान भक्त है प्रातः काल रानी ने बड़ा भारी उत्सव मनाया राजा लौट के आए बोले ये कैसा उत्सव है बोले आपका जन्म दिवस है बहुत झूठ बोलती हो हमारा जन्म दिवस आज नहीं है ये नया जन्म दिवस तुमने कैसे खोज लिया बोले आप राज क्षमा करें दासी का मैं आपको अभक्त मानती थी इसलिए हुआ समझती थी आज पता चल गया आप भक्त हैं मैं आपका जन्मदिवस मना रही क्या उत्पटांग बात कर रही हो करे मैं जान गई अब आप छिपकर नहीं रह सकते मैंने आपकी वाणी से भगवान नाम सुना मैंने आपकी वाणी से भगवान नाम सुना राजा ने कहा जब नाम निकल गया तो अब रह क्या गया उसी समय राजा ने प्राण त्याग दिए ऋषिराज सोच कहो नारिशो आज भक्ति मेरी कुजी अंतर निश्चंद्रपाल एक परम धर्म नाहीन भुजी